महाभारत कर्ण पर्व कर्णपर्व सप्तविंशोध्याय अर्जुन द्वारा राजा सौ सौश्रुति चंद्रदेव और सत्यसेन आदि महारथियों का वध एवं संसप्तक सेना का संहार संजय उवाच श्वेता सोत महाराथ्मत्तावकंबल यहा वायु समय तूल राशि सम संजय कहते हैं महाराज एक और श्वेत वाहन अर्जुन आपकी सेना को उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर रहे थे जैसे वायु रुई के ढेर को पाकर उसे सब और बिखेर देती है चतत। उस समय उनका सामना करने के लिए त्रिगर्त शिवि कौरों से साल्व संक गण तथा नारायण सेना के सैनिक आगे बढ़े सत्यमेन चंद्रदेव मित्रदेवतंजय सौश्रुति चित्रसे मित्रवर्मा चारत त्रिघर्तराज समे भ्रातृपरिवार पुत्र महेशवास नानशस्त्रिशारदी भरतनंदन सत्यसेन चंद्रदेव मित्रदेव श्रुतंजय सौस्ती चित्रसेन तथा मित्र वर्मा इन सात भाइयों तथा नाना प्रकार के शस्त्रों के प्रहार में कुशल माधन पुत्र मावे अभ्य वर्तन सहसा वाजोर घाय घर हम वे सभी वीर युद्ध में अर्जुन पर बाण समूहों की वर्षा करते हुए जैसे जल का प्रवाह समुद्र की ओर जाता है उसी प्रकार सहसा उनके सामने आ समासाद्य आज सर्वे तारृष्टे वन परंतु जैसे गरुण को देखते ही सर्प अपने प्राण खो देते हैं उसी प्रकार वे सबके सब, सब लाखों योद्धा अर्जुन के पास पहुँचते ही काल के गाल में चले गए ते हन््यमाना समे ना जाहु पांडवृन्यमाना महाराजा सलभाप कम जैसे पतंगे जलते रहने पर भी आग में टूटे पड़ते हैं उसी प्रकार रणभूमि में मारे जाने पर भी वे समस्त योद्धा युद्ध में पांडुकुमार अर्जुन को छोड़कर भाग न सके सप्तन बाण विव्याध युद पाण्डव मित्रदेव त्रिष्टया तो चंद्रदेवासु सभी मित्रवर्मा त्यासुति सप्तस्त विश्वास नौ सत्यसेन ने तीन मित्र देव ने तिरसठ चंद्रदेव ने सात मित्र वर्मा ने तिहत्तर श्रुति ने सात सुतंजय ने बीस तथा सुशर्मा ने नौ बाणों से युद्ध स्तल में पांडुपुत्र अर्जुन को भिन्द डाला सबिद्व बहुत सप्त सत्यशेम त्रिभी इस प्रकार रणभूमि बहु संख्यक योद्धाओं द्वारा घायल किए जाने पर बदले में अर्जुन ने भी उन सभी नरेशों को छत विक्षत कर दिया उन्होंने सौ श्रुति को सात बाणों से घायल करके सत्यसेन को तीन बाण मारे सुतंजयम तवीन सत्या चंद्रदेव तथाष्टी मित्रदेव सत्यन श्रुतसेनम त्रिभीषि नौभिर्मित्रमाणम सुतरमाणम तथाष्टभि सुतंजय को बीस चंद्रदेव को आठ मित्रदेव को सौ श्रुतसेन चित्रसेन को तीन मित्र को नौ तथा सुशर्मा को आठ बाणों से घायल कर दियातम अक्षय फिर शान पर चढ़ा करते के कई बाणो से राजा श्रतंजय का वध करके सौ सृति के सिर स्तराण से सिर को धड़ से अलग कर दिया फिर तुरंत ही चंद्रदेव को भी अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया तथे तरान महाराज जतमानान महारथान पंचभी पंचभिर बाण एक कम प्रत्यवात महाराज इसी प्रकार विजय के लिए प्रयत्नशील अन्य महारथियों में से प्रत्येक को पांच पाँच मारकर रोक दिया सत्यसेन से संक्रोम समुदेश रण एक कृष्णम सिंघन आन आदच तब सत्यसेन ने अत्यंत कुपित होकर रणभूम में श्री कृष्ण को लक्ष्य करके एक विशाल तोमर का प्रहार किया और सिंह के समान गर्जना की स निर्भिद भुज सभ्यम माधवस्म अयमस्मो आयमस, हेमदंडो जरणी तथा सुवर्ण में दंडवाला वह वा, लोहनिर्मितोमर महात्मा श्रीकृष्ण की बाई भुजा पर चोट करके तत्काल धरती पर गिर पड़ा माधवस्थबिद तोमरेण महारणी प्रतोद प्राप तस्ता रश्मि पते प्रजाथ उस महासमर में तोमर से घायल हुए श्रीकृष्ण के हाथ से चाबुक और बागडोर गिर बागडोर गिर पड़ा वासुदेव विभिन्नांगम दृष्टि पार्थो धनंजय क्रोधमाहार्य तीव्रम कृष्ण चेत मुच के शरीर में घाव देखकर कर अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ वे उनसे इस प्रकार बोले प्राप या स्वाहन महाबाहो सत्यसेनम प्रति प्रभो यावदनम थरयि तक्षये नया भी यम साधनम प्रभो महाबाहो आप घोणों को सत्यसेन के निकट पहुँचाइए मैं अपने तीखे भाणों से पहले इसी को यमलोक भेज दूँगा प्रतोद गृह्यसौत्मप यथा पुरा बाहयान स्वान् सत्यसेन रथम प्रति तब भगवान श्रीकृष्ण ने दूसरा चाबुक लेकर पूर्वत घोड़ों की भाग डोर संभाली और उन घोड़ों को सत्यसेन के रथ के समीप पहुँचा दिया विवक्सेन तो निर्भिम दृष्टवा पार्थो धनंजय सत्यसे सरयि तीक्षण वारयि महारथ ततः सुनिश्चित राश्य महक्षि कुंडलोपचितम काया चकर कुंती कुमार महारथी अर्जुन ने श्रीकृष्ण को घायल हुआ देख सत्य से इनको तीखे बाणों से रोककर कर तेज धार वाले भल्लों से सेना के मध्य भाग में उस राजकुमार के कुंडल मंडित महान मस्तक को धड़ से काट डाला तन्कृत्य सितिमित्रक्षदंते सारथि चाष मारी सत्य से इनको मार करती खे बाणों द्वारा मृत वर्मा को और एक पैने वत्दंत से उसके सारथी को भी मार गिराया ततः सरसत भूय संसप्तक गणान्वि पातयामा सक्रुद्ध सूथ सहस तदनंतर अत्यंत क्रोध में भरे हुए बलवान अर्जुन ने पुनः हजारों और सैकड़ों संसप्तक गणों को सैकड़ों बाणों से मारकर धरती पर सुला दिया तथो रजत पंखे पुंख राजे महारत धनंजय ने रजत में पंख वाले छुरप्र महामना मित्रदेव के मस्तक को काट ढाला सुशरमाण सुक्रुद्धो जत्रुदे से महा हनता तो सर्वे परिवार धनंजय अस्त्र साथ ही अत्यंत कुपित होकर अर्जुन ने स्वशर्मा के गले की हसली पर भी गहरी चोट पहुंचाई फिर तो क्रोध में भरे हुए सभी संस्तप्तक दसों दिशाओं को अपनी गर्जना से प्रतिध्वनित करते हुए अर्जुन को चारों ओर से घेरकर अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पीड़ा देने लगे एंद्रम अस्त्रम महारथ उनसे पीड़ित होकर इंद्र के तुल्य पराक्रमी तथा तो अमे आत्मबल से संपन्न महारथी अर्जुन ने इंद्रास्त्र प्रकट किया तत सहसहस्राणी प्रादुरासन विषापते भजा छिद्यम कांश रपता तुराण युगै सह अक्षाणचक्राण जोक् रश्म सह कंबराण वरूथाण पृथत्ना चयुगे अश्वा पतता चापी प्रासना गदा पिघाण शक्ति तोमरपट्टिशतना सचक्राण भुजा चोरभी कंठसूत्र चा केयजूराण चार हाराण मत चा निष्का तनुत्रण भारत छत्राणाम जुजना शरसा मुकुट अश्रुयत महा शब्द तत्र, तत्र विषाम पते प्रजानाथ फिर तो वहाँ हजारों बाण प्रकट होने लगे माननीय भरतवंशी प्रजापालक नरेश उस समय कटकट कर गिरने वाले ध्वज धनुष रथ पताका तर्कस जुए धुए धूरे पहिए ज्योत बागडोर कुबर बरूथ रथ का चर्म आवरण बाण घोड़े प्रास रिष्टि गदा परिघ शक्ति तोमर पट्टी चक्र युक्त शतघ्नि बाह जांग कंठ सूत्र अंगद केयूर हार कवच छत्र व्यजन और मुकुट सहित मस्तकों का महान शब्द युद्धस्थल में जहां तहां सब और सुनाई देने लगा शकुंडला पूर्ण चंद्र निभा पृथ्वी पर गिरे हुए कुंडल और सुंदर नेत्रों से युक्त पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मस्तक आकाश में ताराओं के समूह की भांति दिखाई देते थे सुस्रग्वीण सुहासान चंदन दौता शरीराणी दृश्य निहता नाम मही तले वहाँ मारे गए राजाओं के सुंदर हारों से सुशोभित उत्तम वस्त्रों से संपन्न तथा चंदन से चर्चित शरीर पृथ्वी पर पड़े देखे जाते थे गंधर्व नगराकार घोरमा तदा निहत्य राजपुत्रे क्षत्रिय महापढ़ उस समय वहाँ मारे गए राजकुमारों तथा तो महाबली क्षत्रियों की लाशों से वह युद्धस्थल स्थल नगर के समान भयानक जान पड़ता था भवन महीन अगम्यरूपा रूपा समे पर्वत समरांगण में टूट फूट कर गिरे हुए पर्वतों के समान धराशाई हुए हाथियों और घोड़ों के कारण वहाँ की भूमि पर चलना फिरना असंभव हो गया था नासपत त महात्मन निघ्नत सात्र भल्ले हस्त चाशतो महत अपने भल्लों से शत्रु सैनिकों तथा उनके हाथी घोड़े के महान समुदाय को मारते गिराते हुए महामना पांडु अर्जुन के रथ के पहियों के मार्ग नहीं मिलता था आतंका दिवसी दंते दथ चक्राणी मरत संग्रामे तस्म लोहित करतबे मान्यवर उस संग्राम में रक्त की कीट मच गई थी उसमें विचरते हुए अर्जुन के रथ के पहिय मानो भय से शिथिल होते जा रहे थे शीधमान चक्राड़ी सोमुहृ श्रमण महता युक्ता मनोमारुतरंगत मन और वायु के समान भीक्ष घोड़े भी वहाँ धसते हुए पहियों को बड़े परिश्रम से खींच पाते थे वध्यम तो तत्सैन्यम पांडुपुत्रेण धन प्रायसो विमुखम सर्व नवतिषत भारत धनुधर पांडुकुमार की मार खाकर आपकी वह सेना प्रायः पीठ दिखाकर भाग चली वहाँ छड़ भर के लिए भी ठहर नज तदा पार्थो विधुन उस समय समरांगण में, में उन बहुसंख्यक संसप्तक गणों को परास्त करके विजय कुंती कुमार अर्जुन धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे इतिश्री महाभारती कर्णपर्वड़ी संसप्तक झ सप्तविशोध्या इस प्रकार से महाभारत कर्णपर्वि संसप्तकों की पराजय विचय सत्ताईसवां अध्याय पूरा हुआ